O <laughs> Ram. भी रखो याल मसंद पसंद पसंद ली थी आप खड़ा रो तो मरा मास्क ले लो अरे किधर लाशुति कपना कर्मया पुरा संव्या्रह्मचल तस्म श्री गुणवे यात्रा you mm -hmm. में रहता है, जो में रहता है, भक्तों का भगवान हृदय मंदिर में रहता है पर यह जो हमारा नंदनंदन श्याम नंदन सुंदर जशोदोत संग लालित जो प्यारा तारा सावरा सलोना श्याम ब्रह्म है ये गोकुल में रहता है गोकुल कार्त इंद्रियों का कुल गवाम कुलम गोकुलम जहा ग बहुत रहती हैं एक एक गाय की हजार हजार वृत्तियां हैं कान से सौसौ तरह से सुन लो त्वचा से सौ सौ तरह से छू लो आख से सौसो तरह से देख लो जीव से सौसो तरह से चख लो नाक से सौसो तरह से सूंघ लो हाथ से ताली बजा के नचालो और पांव से उसके साथ नाच लो हृदय से लगा लो ये ऐसा ब्रह्म नारायण तभी हो सकता है जब वो केवल निमित्त कारण ना हो उपादान कारण भी हो मान जिस मसाले से ये दुनिया बनी है वो मसाला भी वही हो तभी ये हो सकता है वो विवरती है कि परिणामी है ये विवाद तो विद्वानों पर छोड़ देना चाहिए तो वही आप गोकुल में श्री सुखदेव जी महाराज ने पहले ही वर्णन किया नंदस तो उत्पन्न ने जाता लादो महामना नंद के पुत्र पैदा हुआ आत्मजे उत्पन्न ने इस पर रसिकों ने आस्वादन किया कि भई पुत्र तो उत्पन्न हुआ वसुदेव के घर में और यहां सुखदेव जी कह रहे हैं नंद बाबा के घर में नंद बाबा के बेटा हुआ तो कहते हैं देखो ये जो भगवान है वो न किसी का बाप है न बेटा न तस्से कश्चित जनिता न चाधीपाह श्रुति ने स्पष्ट निषेध कर दिया कि ईश्वर को पैदा करने वाला कोई नहीं है और उसका मालिक भी कोई नहीं है न तस्कार शुरू है तो उसके तो न कोई कार्य है न कारण है कि फिर भी जो लोग भाव से उसको बेटा मान लेते हैं कि वो हमारा पुत्र है हमारा पिता है हमारा सखा है हमारा पति है हमारा यार है वो भाव बंधु है जो अपने प्रेम से उसको जो मान ले उसका वही है ईश्वर के साथ जो संबंध है वो अपनी प्रीति के अनुसार है स्नेह के अनुसार है भाव के अनुसार है ये नहीं कि वो हमारे पेट से पैदा होगा तब बेटा मानेंगे नहीं हम उसको बेटा मान ले और सचमुच मान लें तो देखें वो आपका बेटा हो जाता है वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री वल्लभाचार्य के संप्रदाय में ऐसा मानते हैं कि एक पुत्र देवकी वसुदेव से प्रकट हुआ और एक नंद से प्रकट हुआ तो नंद के दो संतान हुई एक बेटी और एक बेटा तो जब वसुदेव जी अपने पुत्र श्री कृष्ण को लेकर के गोकुल में आए तो वसुदेव नंदन नंद नंदन में समा गए मिल गए और वो महामाया को ले कर चले गए और जब अक्रूर आए तब वसुदेव नंदन उनमें से निकल के मथुरा चले गए और नंद नंदन तो हमेशा ही वृंदावन में रहते है तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम में कम न गति वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी कहीं नहीं जाते हैं कहने का अभिप्राय यह है कि नंद बाबा तो उनको अपना खास ही मानते थे और हम भी चाहे तो मान सकते हैं और भाव की बात है एक माता थी वृंदावन में उनका नाम था आनंदी जी आनंदी माता वो राधा बल्लभ मंदिर और कलकत्ता वाले मंदिर के बीच में एक गली है उसमें उनका मंदिर है तो वो श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी कि हमारे बेटा है अब महाराज एक बार वो श्री उड़िया बाबा जी से मिले तो बाबा ने पूछ दिया आठ नौ बजे से माई स्नान करके भगवान की पूजा करके आई है वो बोली बाबा क्या कहते हो यदि मैं सवेरे स्नान कर लू तो मेरा दूध ठंडा हो जाएगा और लाला पिएगा तो उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा मैं इतनी जल्दी स्नान नहीं करती हूँ नारायण ऐसे जो भगवान के प्रति भाव रखने वाले लोग होते हैं वो भगवान को दूध पिलाते हैं वो भगवान को अपने हाथ से गुट्टी देते हैं वो उनको काजर लगाते हैं आँख में वो उनको बघनाहा पहनाते हैं उनका बाल संवारते हैं ये भगवान के साथ जो संबंध है वो अपना माना हुआ अपने भाव का संबंध होता है और भगवान उसको स्वीकार करते हैं अब नंद के घर में लाला क्या हुआ लाल शब्द संस्कृत का हो लाल लेते नारायण जिसका खूब दुलार किया जाए प्यार किया जाए उसको लाल बोलते हैं लालन पालन चलते ही है ना लाल लेते ही लाला अब नंद बाबा के घर में तो आनंद हुआ यही ब्रजवासी लोग गाते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की वो सब बड़ा लंबा चौड़ा है तो बुढ़वन की पालकी जो जवान थे उनको हाथी घोड़ा दिया और जो बुडे थे उनको तो पालकी दी और वहां तो ऐसे गाए हैं गाते हैं मैं वेदन में सुनिया आयो जसोदा जाओ लालना जसोदा जी के घर में लालन पैदा हुआ है ये तो मैं वेद में सुन के आई हूँ आज गोकुल में आनंद उल्लास छा रहा है जहा देखो वहा आनंद सो जब पहले बालक जो है वो करके रोया हो भगवान श्री कृष्ण जब बालक बने तो रोए और सुन के सुनंदा जी जो थी नारायण वो जसोदा जी की ननद वो ननद लगती थी वो झटा गयी और पौर्णमासी पुरोहितानी को बुलाया गया और नंद बाबा के पास खबर भेजी गई कि लाला हुआ है अब नंद बाबा जो आए नाल छेदन से पूर्व उन्होंने विद्वान वेदज्ञ दैवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और उस समय जो जात कर्म संस्कार करवाया जाता है वो करवाया ये अब हम लोगों के पद्धति छूट गई, ये शैली नहीं रही नहीं तो गर्भ में जब बच्चा आता था तो गर्भाधान संस्कार पहले ही दिन होता था हो तो मैं पंडित राजेश्वर शास्त्री के घर एक दिन गया तो उनका तीसरा विवाह हुआ था पंडित लक्ष्मण शास्त्री द्राविड जीवित थे वहाँ बड़ा उत्सव मन रहा हवन आदि हो रहा मैंने पूछा क्या है बोले आज गर्भाधान संस्कार है फिर होता है पुनसवन संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार जात कर्म संस्कार जब बच्चा पैदा होता है तब जात कर्म जात कर्म संस्कार होता है आत्मा वही पुत्र नामासी मंत्र बोला जाता है उस समय ग्रीज सूत्रों में ये सब बात आती है अंगा अंगाद संभवसी हृदयाद अधि जायसे आत्मा वही पुत्र नामासी सजीव शरदाम सतम मेरी आत्मा ही पुत्र के रूप में पैदा हुई है क्योंकि ये हमारे अंग अंग का रस है ये हमारा हृतपिंड जो है वो पुत्र के रूप में आया है ये बेटा नहीं है ये तो हमारा दिल है ये हमारे सारे अंग का रस है ये हमारा आत्मा है ये संस्कार करते हैं मनुस्मृति में बताया कि ये संस्कार क्यों किया जाता है ये संस्कार किया जाता है बैजिकन गार्भिकन चैना जब बच्चा आता है तो उसके बीज में पिता में के बीज में कुछ दोष होते हैं और गर्भ में रहता है तो वहां भी कुछ दोष लग जाते हैं तो उन माने कुछ बासना की गंदगी कुछ कर्म की गंदगी कुछ माता के खान पान रहन सहन की गंदगी और बच्चा के पेट में रहते हुए भी नारायण माता पिता का जो सहबास होता है उसमें कामना की अधिकता हो जाती है उन सब को दूर करने के लिए पुत्र पैदा होने पर संस्कार कराया जाता है अब वो संस्कार कराने के लिए ब्राह्मण बुलाये गए और ब्राह्मणों ने महाराज स्वस्थ ने इंद्रो वृद्ध श्रवाहा स्वस्थ का पाठ किया और नारायण पूर्णिया हम पुर्णिया, हम, पुर्णिया हम करके पुर्णिया वाचन किया शांति कर्म संपन्न हुआ अब नंद बाबा जो हैं वो महाराज तो बस लुटाने लगे केवल आत्मा ही ऐसी वस्तु है जिसके लिए कोई संस्कार नहीं कर, करना पड़ता आत्मा आत्म विद्या आत्मविद्या वो केवल आत्म ज्ञान से ही उस पर जो मलिनता का आवरण है भ्रम है वो दूर हो जाता है और दूसरी जितनी भी चीजें हैं उनके लिए तो संस्कार करना पड़ता है धन आता है घर में तो उसके लिए दान करना पड़ता है शरीर में कोई गंदगी लग जाती है तो उसको धोना पड़ता है नारायण अब पानी बरसता है तो उसको नौ दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है किसी किसी अपराध के लिए जग जागादी करने पड़ते हैं तो ये सब संस्कार हैं अब संस्कार हुआ महाराज तो उसमें क्या कि और जैसे पंडित लोग या ब्राह्मण लोग बृहस्पति सव करते हैं वाजपेयी करते हैं राज जाग करते हैं या स्वमे करते हैं वैश्यों के लिए वैश्य होता है परंतु भगवान के लिए जो होता है उसको सव नहीं बोलते दंत सकार से ये शब्द है सवनम जिसमें सोम चुवाया जाए वो यज्ञ नहीं होता है तब कौन सा होता है उत्कृष्ट सवात ये तो उत्कृष्ट उत सब उत्सव ये तो यज्ञ से भी श्रेष्ठ है नारायण संस्कार अब उसमें उन्होंने सात बनाए पहाड़ अन्न के तिल के और उनके ऊपर सोना रखा गया चांदी रखी गई हीरा मोती रखा गया वस्त्रों से ढका गया और वो ब्राह्मणों को दिया गया दो लाख गोदान उस दिन नंद बाबा ने किया और नारायण कहीं कहीं जीव गोस्वामी ने तो लिखा है कि 20 लाख गोदान किया क्योंकि नंद बाबा की जो गौ हैं वो ब्रजभूमि से लेकर के ग्वालियर तक ग्वालियर तक फैली रहती थी लाखों लाखों उनके गौ थी वो ब्राह्मणों को दान किया सो भी कैसे सोने की सींग बनाकर चांदी की खोर बनाकर और गले में हार पहना के और वस्त्राभूषण धारण कराए के अब महाराज ये बात उन्होंने खजाने खोल दिया अपने जिसको चाहिए जो सो लेके जाए अब कोई आया महाराज चांदी के खजाने में पहुंचा और उठाने भर की चांदी ले करके जाने लगा जो गांव के बाहर गया किसी ने कहा अरे भले मानोस तू सोने के खजाने में क्यों नहीं गया तो उसने चांदी बाहर फेंक दी और जाके सोने के खजाने में से ले आया अब सोना लेके जब आया तब किसी ने कहा अरे तू हीरा मोती नहीं लाया सोना लेके आया तो उसने बाहर सोना फेंक दिया और हीरा मोती लेकर के आया रमा क्रीड मभुन्द्र पा वहाँ तो चप्पे चप्पे में लक्ष्मी का निवास हो गया जो लावे महाराज सोभी अपने पास नहीं रखे ऐसा उदार मना महामना नंदो महा मनास्तेवियो वासोलंकारोदनम सबका सब उन्होंने दान किया महाराज खुशी होने पर भी यदि मुट्ठी बंधी रहे खुशी होने पर भी यदि दिल में संकोच रहे तो वो क्या सुख मिला और क्या खुशी हुई अब ब्रज में समाचार फैला महाराज कि नंद के आनंद भय सो महाराज गोपिया जो हैं है वो तो झट उन्होंने श्रृंगार किया अपना बढ़िया बढ़िया वस्त्र ददिया सास के जमाने के आ, जो पुराने पुराने लहंगे थे चालीस चालीस गज के जो आजकल की स्त्रियों से तो उठ भी नहीं सकते हैं वो वो तो दूध दही पीने वाली धींगी है नारायण है अब उन्होंने झट पट सोलह श्रृंगार किए और ऊपर जो चदरे ओढ़े वो रंग बिरंगे धारी दार, और सलमा सितारा सब में किया हुआ और हाथ में अनेक प्रकार की भेंट की सामग्री लेकर के और गाते बजाते नाचते जसोदा मैया के महल की ओर चली और नारायण बीच में यदि कोई पुरुष मिल जाए तो उसको घेर लें और घेर के कहें कि नाचो आ, सो महाराज बिना नचाए छोड़े नहीं और उसके मुंह में हल्दी मल दें मक्खन डाल दें नारायण खूब नचाए नचाए के आ, उनको भेजें और इधर ग्वाल बाल जो हैं सब महाराज प्रकार की सामग्री लेकर के निकले सारे ब्रज में छिड़काव कर दिया गया सुगंधित और जितने बैल थे गऊ थी बछड़े थे और दूसरे पशु थे सबका श्रृंगार हुआ और ग्वाल बाल जो हैं वो आपस में हैं आपस में दूध दही घी मक्खन एक दूसरे पर फेंक है और खूब आनंद मनावे और खूब हंसी और मजाक होवे उधर महाराज पूर्णमासी पुरोहितानी घर में नेक चार करवा रहे थे सो उन्होंने नंद बाबा के पास संदेश भेजा कि बेटा होने पर एक कुछ नेक चार होते हैं उसके लिए घर में आ जाओ अब वो महाराज वहाँ चांदी की चौकी बिछा दी गई और उस पर नंद के बावा, नंद बाबा आए करके बैठ गए पूर्णवासी ने बैठाया अब उसके बाद महाराज हल्दी और पानी और केसर और मट्ठा और दही वो लेके मटका का मटका जो है वो नंद बाबा के ऊपर डालने लगे अब तो आंख बंद करें और हाथ से इशारा करें बस बस बस, बस। नहीं नही नहीं कब बोले अब तो मौका मिला है सो नारायण बड़े बड़े हार लिए लोगों ने मुँह मांगी चीज ली वहाँ ढाढ़ी आए नाचे और उनको भी बहुत कुछ दिया इस तरह से इतना आनंद मना ब्रज में लेकिन उसमें रोहिणी जी नहीं आई थी क्योंकि ये धर्म शास्त्र का नियम है कि जब पति अपना साथ न हो तो स्त्री को किसी उत्सव में शामिल नहीं होना चाहिए ये धर्मशास्त्रीय नियम है और उसके उसको तो दूसरों के घर में भी नहीं जाना चाहिए वैसे भी अकेले नहीं जाना चाहिए ऐसे धर्म शास्त्र के क्योंकि ये चरित्र प्रधान देश है ना, हमारा धर्म चरित्र प्रधान है नारायण जैसे अपने चरित्र की रक्षा हो वैसे स्त्री को रहना चाहिए और जो कामचारिणी हैं, जहाँ मौज आई वहाँ चली गई तो वो तो महाराज या तो उनको चरित्र का डर नहीं रहता है दुष्चरित्रता भी उनके लिए स्वाभाविक हो गई है अथवा ऐसी ब्रह्मचारिणी है कि उनको कोई छू नहीं सकता आ, सो रोहिणी जी नहीं आई नहीं आई तो नंद बाबा स्वयं उनके घर गए और बोले कि देखो जसोदा और रोहिणी तुम तो बहन बहन हो और हमारे घर में तुम रह रही हो उत्सव में नहीं आओगी तो अच्छा नहीं लगेगा सो उनको भी उन्होंने वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके उत्सव में बुलाया उस दिन से महाराज ये धरती जो है वो सोने से मानो ढक गई हो रमा क्रीड मृप हुआ क्या कि भगवान तो बैकुंठ से जो कि लक्ष्मी जी का घर है वहां से आये गये भूदेवी के घर में धरती के घर में आए गए अब लक्ष्मी जी बैकुंठ में क्या करें सो उन्होंने ये विचार किया कि हम भी गोकुल में चलें जहाँ भगवान वहाँ लक्ष्मी नारायण बिना भगवान के जो लक्ष्मी आती हैं वो घर में टिकती नहीं है और दस बरस रहती हैं ज्यादा से ज्यादा इंतजार करते हैं कि दस बरस तक अगर इसके घर में भगवान आ जाए तो ठीक है और नए आवे तो फिर अन्यायोपार्जितम द्रव्यम दस वर्षाणी तिष्ट बाद में वो चली जाती हैं टाऊ नहीं होते हैं और रहती भी हैं तो चिढ़ी सी रहती हैं वो आदमी के मन में दुख होता है और समस्याएं पैदा करती रहती हैं इसलिए जहां भगवान वहां लक्ष्मी वो गोकुल में आई और गोकुल में आए करके चप्पे चप्पे पर वहां की धरती पर लक्ष्मी जी विराजमान हो गयी क्यों हरेर निवास आत्म गुण ही रमा क्रीडम अभू ये अठारह श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन है श्रीमद् भागवत में एक वृंदावन में महापुरुष रहते थे बड़े वृद्ध सौ वर्ष के लगभग उनकी उम्र थी उनको सारा श्रीमद् भागवत अठारो हजार श्लोक श्रीधरी टीका सहित सब का सब कंठस्थ था और वो एक घेरे में रहते थे राधा रमण के घेरे में एक छोटी सी जगह थी उसी में रहते थे जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो 18 श्लोक हैं नंदोत्सव के इनका रोज पाठ कर लिया करे आदमी तो उसको अठारह हजार श्लोक जो श्रीमद् भागवत के हैं उनके पाठ का पूर्ण हो जाता है सो लक्ष्मी जी ने सोचा कि भगवान तो गोकुल से बाहर निकलेंगे ही तो धरती पर भू देवी पर उनका पांव पड़ेगा सो बीच में मैं लक्ष्मी हो करके लेट जाऊंगा मेरे हृदय पर पांव रख के भगवान विचरण करेंगे अपनी जीव बिछा दी हो सुकुमारता के लिए कि भगवान के चरणों को सुकुमारता मिले जहाँ देखो वहाँ लक्ष्मी इसके बाद वर्णन करते हैं महाराज की नंद बाबा ने अब तक तो कंस को कभी कर चुकाया नहीं था परवाह नहीं रखते थे कभी का कभी दे दिया लेकिन अब जब बेटा हुआ तब उनके मन में ये बात आई कि राजा को प्रसन्न रहना चाहिए राजा प्रसन्न रहेगा तो हमारा बेटा भी प्रसन्न रहेगा पहाड़ के साथ अपना सिर नहीं टकराना चाहिए हो राजा जब शक्तिशाली होए तो प्रजा को चाहिए कि उसके सामने सिर झुका करके उसका आदर करे अब नंद बाबा गए कर चुकाने के लिए सो कर तो चुका दिया और वहाँ उनका शिविर लग गया था ठहर रहे थे सो वसुदेव जी आए और आकर के नंद बाबा की छाती से मिले ऐसा बढ़िया वर्णन है महाराज कि पहले नंद बाबा ने कहा देखो वसुदेव तुम्हें तो जेल में रहना पड़ा इतने दिनों तक और तुम्हारे बच्चे हुए उनको कंस ने मार डाले एक अंत में पुत्री पैदा हुई वो भी आसमान में चली गई तो ये अदृष्ट जो है अपूर्व जो है वो सबके जीवन में आता है नारायण नयायिक लोग अदृष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं और मीमांसक लोग अपूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं उसका अर्थ है कि अनदेखी चीज एक रहती है जो अपना फल समय समय पर देती रहती है ये प्रारब्ध का ही फल समझो कि इतना दुख तुमको भोगना पड़ा अब वसुधानंद बाबा तो चुप हो गए उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे बेटा हुआ है और हमारे घर में इतना सुख है दुखी आदमी से जब बातचीत करें तो उससे अपने सुख का वर्णन नहीं करना चाहिए उसके दुख में सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए अब महाराज जब वसुदेव जी बोले तो उन्होंने अपनी चर्चा बिल्कुल नहीं छेड़ी कि हम जेल में रहे कि हमारे बच्चे मारे गए कि हम दुखी हैं कुछ नहीं वो बोले बड़े आनंद की बात है नंद जी कि इतनी बड़ी उम्र में तुम्हारे घर में बेटा हुआ है हम तो उसका आनंद मना रहे हैं अच्छा बताओ सब परिवार के लोग सुखी तो है ना क्योंकि जब परिवार के लोग सुखी रहते हैं तभी मनुष्य सुखी रह सकता है और परिवार के लोगों को दुखी करके तो कोई सुखी रह नहीं सकता है और ये बताओ तुम्हारी गौ है बैल हैं, हैं बछड़े है नारायण उनके लिए क्वचित पस्यम बेरोजम सब नारायण तुम्हारा जो वन है उसमें पशुओं के चरने के लिए घास तो है उनको चारा ठीक मिल जाता है ना और वहाँ कोई रोग राग तो नहीं फैला हुआ है इस तरह से महाराज वसुदेव जी ने अपने दुख की चर्चा नहीं की नंद बाबा के सुख में सुखी हो गए और अंत में ये बातचीत करने की शैली है आप इसको नंद बाबा और वसुदेव जी पर मत छोड़ दीजिए आप अपने जीवन में भी ध्यान रखिए कि दुखी के सामने अपने सुख का वर्णन न करें नारायण और दुखी को चाहिए कि सुखी के सामने झूठ मूठ अपना दुख सुनाए करके और उसको भी दुखी न बनावे एक आदमी तो दुखी है ही है दूसरे को दुखी करके क्या करना है बाबा अपनी समस्या सबके सामने नहीं रखनी चाहिए रहीमन निज की कासों कहिए रोए उ बिथा है लोग सब दूर करी है कोए रहीमन निज दिल की बिथा कासों कहो निशंक आ, जासे हृदय की कहूँ सो मारे पुनिमारे डारायण किसी को अपनी पीड़ा बताने की जरूरत क्या है अपनी समस्या को अपने भीतर जो भगवान है उनका आश्रय लेकर के अपने मनोबल से अपनी बुद्धि, अपने बुद्धि बल से, बुद्ध, से नारायण भगवान के आश्रय से उस समस्या को हल कर लेना चाहिए अंत में वसुदेव जी ने कहा कि देखो नंद तुम अब ज्यादा दिन यहाँ मत रहो मथुरा में चले जाओ गोकुल में क्योंकि कंस के जो मंत्री हैं और उनके जो सेवक हैं वो बहुत बहुत उपद्रव कर रहे हैं तो शायद संत्युत पाता गोकुले गोकुल में भी कुछ कुछ उत्पात हो रहा है मेरा दिल धड़क रहा है सो नारायण नंद बाबा ने तुरंत आज्ञा दी की सब लोग यहाँ से चलो अब वहाँ तब तक गोकुल में क्या हुआ महाराज कि एक पूतना नाम की राक्षसी थी वैसे बल्लभाचार्य ने कहा कि पूतना माने अविद्या होता है पूतान अपनी जो बड़े बड़े पवित्र आत्माओं को बालकों को उठा के ले जाती है और आ, बड़े बड़े विद्वानों को भी चक्कर में डाल देती है वो अविद्या ही पूतना है अब वो अविद्या क्या थी उसका जो रूप बताया है श्रीमद भागवत में पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना नारायण वो तो लोगों के बच्चों को मारती थी और नारायण खून पीती थी और कंस की आज्ञा पर चलती थी उसकी नियत बहुत खराब थी नारायण वो बड़ा सुंदर रूप बनाए करके महाराज रूप तो धारण किया उसने बिल्कुल लक्ष्मी जैसा और ऐसा सुंदर बड़े घर की जैसे बहू बेटी होती है वैसा रूप बनाए करके नंद बाबा के महल में पहुंच गई वो जो ब्रजवासियों ने देखा महाराज उनको तो लगे कि ऐसी स्त्री तो इस गांव में कभी आई नहीं ये तो साक्षात लक्ष्मी है और इसके हाथ में कमल है और बालों में मालती लगी हुई है सुखदेव जी को इस वर्णन से क्या मतलब का मतलब ये है कि वो जा रही है श्री कृष्ण के पास तो यदि भगवान की ओर कोई जाने वाला होए भले राक्षसी क्यों न होए लेकिन उसके पीछे पीछे चले तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे यदि वो जा रहा हो भगवान के पास अब महाराज किसी ने उसको रोका नहीं जहां नारायण झूले पर लाला को लिटा करके एक और रोहिणी और एक और जसोदा जी बैठी हुई थी वहां पहुंच गई अब नन्हा साल बालक अभी तो मुंह में नारायण दतुलिया भी नहीं दांत भी नहीं ए, और ऊपर झीना झीना पीतांबर भीतर से सावरी जो छटा है ए, वो पीतांबर को भेद भेद करके बाहर निकल रही थी बड़े सुंदर दृश्य था महाराज और झूले पर बालक लिटाया हुआ था ए, सो ए, पूतना गई तो उसने जाती जसोदा जी को फटकार दिया बोली कि तुमको पहले कभी बच्चा हुआ है कोई अनुभव है देखो तो इस बालक को प्यास लगी है ये भूखा है और तुम टुकुर टुकुर इसका मुंह देख रही हो जसोदा ने कहा कि बाबा यही इसी का बच्चा ये मालूम पड़ता है इतना स्नेह इतना प्रेम भला दूसरा कोई क्या देगा देखो सकल सूरत अच्छी देख के और मीठी मीठी बातें सुन के आदमी को फंसना नहीं चाहिए सावधान रहना चाहिए लेकिन जसोदा मैया तो उसके प्रेम को देख करके ये देखो हम एक बात काम शास्त्र की बताते हैं कि जिस स्त्री को अपनी ओर आकृष्ट करना हो उसके बच्चे को बहुत प्यार करना चाहिए ऐसा काम शास्त्र में लिखा है नारायण अब वो बच्चे का प्यार देख करके जसोदा मैया तो मुग्ध हो गई की अरे ये तो यही इसकी मैया है अब उसने उठा लिया गोद में और गोद में उठा के उसके मन में बड़ी बुरी नियत थी हो बेष तो बनाया लक्ष्मी पत्नी का सा और नारायण दूध पिलाने चली माता जैसी और हृदय में वो क्रूर राक्षसी नारायण उठा लिया उठा लिया तो भगवान तो अपनी आंख बंद किए हुए क्यों आँख बंद किए हुए बोले ऐसी जो पापिनी है उसका मुंह अपनी आँख से देखने लायक नहीं होता है इसलिए भगवान ने अपनी आँख बंद कर ली अब नारायण भगवान ने सोचा कि इतनी पापिनी का हाथ तो कभी पकड़ने का मौका नहीं आया कि उसका उद्धार करें अब जैसे कभी चिरायता या पित्त पापड़ा या कोई कड़वी दवा पीनी पड़ जाए तो आंख बंद करके सुड़क जाते हैं ऐसे ही हम अब ये कड़वी है तो क्या हुआ जहरीली है तो क्या हुआ इसको हम पी जाएंगे अथो भगवान की आंखों ने सोचा कि इसके लिए तो हम लोगों का कोई दक्षिणायन या उत्तरायण देवजान या पितृजान मार्ग नहीं है तो हम तो इसको मुक्ति नहीं दे सकते लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं वो चाहे जिसको मुक्ति दे सकते हैं सो सूर्य चंद्रमा ने उनके नेत्र जो हैं वो बंद कर लिए ऐसे महाराज कोई नारायण हरी ने तेरह और बल्लभाचार्य ने चार और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने पांच इतना भाव बताया है आंख बंद करने का किसी ने कहा कि भगवान ने कहा कि अरे मैं तो आया यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए मैया का दूध पीने के लिए हमको कभी जीवन में मैया का दूध पीने को नहीं मिलता है क्योंकि कोई मेरी माँ तो है ही नहीं है सबकी माँ तो मई सबका बाप तो मई यहाँ तो आया बच्चा बन के दूध पीने के लिए और यहाँ देखो जहर पीने के लिए मिल रहा है तो अब क्या करें सो शंकर जी को पुकारा कि हे रुद्र हे शंकर जी आओ तुम्हें जहर पीने की आदत है सो इसका जहर तो तुम पी लो आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान करने लगे अब उसने महाराज अपना स्तन जबरदस्ती श्री कृष्ण के मुंह में डाल दिया और उस पर तो जहर ही जहर लगा हुआ था प्राण समम रोष समन्वित तो रोसाधिष्ठात्र देवता शंकर जी के साथ मिल करके उसके प्राणों को पीने लगे दूध तो कृष्ण ने पी लिया और जहर पी लिया शंकर जी ने असल में उसने बहुत बच्चों को जहर पिला पिला के मारा था और उनका जो जीवात्मा है वो सब पूतना के हृदय में रह रहे थे सो भगवान ने जोर से जो दूध खींचा So, वो सब के त्मा सायुज मुक्ति को प्राप्त हो गए श्री कृष्ण के शरीर में आ गए और इतने जोर से दूध खींचा महाराज कि उसके तो प्राण ही निकलने लगे है वो तो कहने लगी मुंच मुंच छोड़ छोड़ नारायण वैसे हम लोगों के घरों में एक दाल भी संगीता नाम की पुस्तक थी तो जब किसी का बच्चा बीमार पड़ता था तो हमारे बाबा जो हैं पितामह वो पूतना छुड़ाने के लिए पूतना ग्रह से मुक्त करने के लिए जाते थे और कर्म कांड करा के बोलते थे मुंचो मुंचो बालकमितम इस बच्चे को तुम छोड़ो छोड़ो तो मांत्रिक लोग मंत्र पढ़ते हैं पूतना को छुड़ाने के लिए अब यहाँ तो पूतना ही मंत्र पढ़ने लगी बालक को छुड़ाने के लिए नारायण श्री कृष्ण ने कहा यदि मैया बन के आई दूध पिलाए रही थी तो मैं तो बालक जो दूध पिलावे सो पीता अभी तने से ही तो मर जाए तो हमारा क्या दोष है तो पहले तो उसने बहुत ढोंग किया कि मैं दूध पिला रही हूँ लेकिन जब जोर से खींचा तो सब ढोंग खुल गया स्वरूप की प्राप्ति हो गई उसको वो तो महाराज छह कोष का उसका शरीर हो गया पांच कोष का पांच कोष तो होता है सब जीवों के शरीर में अन्नमय प्राण मय मनोमय विज्ञानमय और एक कंस की ममता का कोष उसके शरीर में और था कि कंस मेरा भाई सो नारायण वैसे विद्यारायण स्वामी ने छह कोषों का वर्णन किया है कि ये ममतास्पद जो शरीर से बाहर लोग रहते हैं आदमी बेटे के लिए भी मरना चाहता है स्त्री के लिए भी मरना चाहता है धन के लिए भी मरना चाहता है तो ये भी एक एक रेशम के कीड़े के चारों ओर जैसे कोश हो जाता है और वो बेचारा भीतर गरमाने पर मर जाता है इसी प्रकार ये जीव जो है ये छह कोशों से घिरा घिर हुआ है अब उसका साठ कौशिक शरीर महाराज जो चिल्लाए करके वो गिरी सो तो क्या हुआ कि उसकी उसका जो हाथ है वो तो हाथ रस तक पहुँच गया नारायण और उसकी जो अलका है वो अलीगढ़ पहुंच गए और उसकी छाती में जो जहर लगा सा महाराज सो आगरा जाए की गिरा वो गरल प्रधान अब वो तो बड़ी जोर से आवाज हुई सबके सब, सब ब्रजबासी जो हैं वो चकित हो गए चकित हो गए गोप तो बहुत अधिकांश गोप तो गए थे मथुरा और कुछ थे वहां सो वो डर गए उनकी हिम्मत न पड़े लेकिन गोपियों के हृदय में इतना प्रेम प्रेम में बड़ा साहस होता है वो, अब वो अपने प्रियतम की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकता है वो तो चढ़ गई उसकी छाती पर और देखा तो बालक खेल रहा है सो उठाए करके ले आई और नारायण का भी तो बालक तो ठीक है अब ला करके उन्होंने गाय के की धूर और गाय का गोबर और गोमूत्र गोमूत्र नारायण और गाय की पूछ ये सब बालक के ऊपर फिराया भगवान की रक्षा के लिए दो वस्तु आवश्यक है एक तो गाय रहनी चाहिए गाय जो है यही भगवान की को रखने वाली वस्तु है हमारी इंद्रियां यदि सुरक्षित रहे तो भगवत प्राप्ति हो जाती है दूसरी बात है भगवान का नाम सो उन्होंने अभ्याजों मणिमास तवजान थोरू भगवान के शरीर में भगवान के ही नाम का न्यास करने लगी कि इनकी रक्षा हो जाए थोड़ी देर में उनको ध्यान आया अरे हम लोगों ने मुर्दा छुआ था सो न स्नान किया न पवित्र हुए अब उन्होंने फिर अपने को पवित्र करके और नायण न्यास आदि किया अब ये सब प्रेम से ही ऐसा कर रही थी और जसोदा मैया तो बेहोश पड़ी थी अब उनके कान में कहे कि मैया लाला जिंदा है जीवित है लाला तुम क्यों ऐसे व्याकुल हो रही हो अब जसोदा मैया को होश तो आया पर विश्वास न होए विश्वास न होए तो क्या किया गोपियों ने कि ले जाकर के घर में झूले पर सुल दिया फिर और मैया को पकड़ के ले गए। कि देखो ये तुम्हारा लाला है अरे मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ नहीं नहीं वो तुमको जो तुमने देखा है सोई सब सपना था ये तो लाला तो तुम्हारा ज्यो का त्यों जीवित है सो मैया ने लिया अब उसको शंका हुई की उसका दूध पी गया होगा तो जहर होगा भीतर सो महाराज जो छाती से लगाया तो श्री कृष्ण जसोदा मैया का दूध पीने लगे काफ पक्का हो गया कि इसके ऊपर पूतना का कोई असर नहीं है सो जसोदा मैया एक एक गोपी के ले जाके चरणों में डाले की बहन तुम्हारे आशीर्वाद से आज हमारा ये बच्चा जीवित रहा है नहीं तो वो राक्षसी न जाने क्या करती अब एक बात आपको सुनाता हूँ इसके संबंध में वो क्या है का इसमें एक दृष्टिकोण तो ये है कि पूतना जैसे दुष्ट पर भी भगवान अनुग्रह करते हैं यही बात सुखदेव जी महाराज ने पहले कही है अहो बकीजम स्तन कालकूटम जिघांसया पायद्य साधवी लेभे गतिम धात्रिता कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे माँ वो दंभ की मूर्ति बकी पूतना और अपने हृदय में कालकूट विष लगा करके नारायण और मारने की नियत से उसने कृष्ण को पिलाया लेकिन कृष्ण ने न ज, न पूतना की नियत देखी और न जहर देखा न नारायण उसका कुल गोत्र देखा न दंभ देखा क्या किया हमने लेभे गतिम धात्र माता को जो गति मिलनी चाहिए वो गति पूतना को मिली ऐसे दयालु परमेश्वर को छोड़कर हम किसकी शरण ग्रहण करें यहाँ धात्री शब्द का अर्थ माता है ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए मातु की गति दई ताही कृपालू जादव राय ऐसे प्रभु को छोड़कर के जो इतनी दुष्टा को भी नारायण सदगति देते हैं और किसका भजन करें अब नारायण दूसरे लोगों ने इसका एक अभिप्राय दूसरे ढंग से लिया वो कहते हैं कि देखो पूतना बदनीयती से मार डालने के लिए जहर पिलाती है उसको तो माता की गति दे दी अब सोचो कि ये जो ब्रज की गौ श्री कृष्ण के मुंह में अपने थन से दूध झरझर गिरा देती हैं, उनको क्या गति मिलेगी और और दूसरे ब्रज की जो रहने वाली स्त्रियां हैं, गोद में लेते हैं और लाला को दूध पिलाने लगती हैं, उनको क्या गति देंगे भगवान अब नारायण रोहिणी मैया दूध पिलाते हैं उनको क्या गति देंगे और जसोदा मैया जसोदा मैया की गति की तो कोई वर्णना ही नहीं कर सकता कि जसोदा मैया को तो भगवान सिंहासन पर बैठ करके और अपनी माँ की सेवा करते रहेंगे निरंतर हमेशा के लिए उसके ऋणी हो गए यही बात माननी पड़ेगी ब्रह्मा जी ने ठीक ऐसा ही कहा है ईशाम घोष निवासी नाम किम देवराते चेतो विश्व फला फलपरम तो कुन्मुती सद्वेशादिव पूतना सकुलम तामे दवा पिता ज् धात सुहृत प्रियात्मतन यशयास्त महाराज पूतना को भी आपने जब माता की गति दे दी अपने में मिला लिया है तो ब्रजवासियों को क्या दोगे हमारी समझ में नहीं आता है क्योंकि इनका तो धाम घर इनका धन इनके प्यारे इनका प्राण इनका शरीर इनका पुत्र वो तो सब आपके लिए है इनको आप क्या दे करके इनसे उड़ीण हो सकेंगे भगवान ने कहा इनसे उड़ीण हम कभी नहीं होएं अनंत काल तक हम इन ब्रजवासियों के ऋणी रहे इसका एक अभिप्राय महात्मा लोग ये बताते हैं कि देखो भगवान जो हैं जब पूतना को भी ऐसी गति देते हैं और ब्रजवासियों के ऐसे ऋणी हैं तो यदि हम भी भगवान को अपना पुत्र समझ लें ये लेती लोग तो स्व प्रकाश अधिष्ठान अप्रत्यक्ष चैतन्य मान करके संतुष्ट हो जाते हैं ना अब इनकी गोद में कौन रहता है कि इनकी गोद में तो अध्यस्थ रूप से प्रपंच ही रहता है और उसी में सारा व्यवहार करते हैं यदि चैतन्य की गोद में भगवान आ जाए आहा क्या पूछना इनका प्रपंच भी भगवान मय हो जाए और स्वाभाविक भक्ति बनी रहे तो ये जो भक्ति से परहेज करने वाले वेदांति होते हैं उनकी मुक्ति में तो कोई संदेह नहीं है वो तो मुक्त ही है लेकिन उनके जीवन में जो रसीलापन आना चाहिए वो नहीं आता है इसलिए अपने जीवन को रसीला बनाने के लिए भगवान को भले अपने मानस पुत्र के रूप में भले प्रतीति के रूप में भले अध्य के रूप में अध्यारोपित के रूप में भगवान को अपने हृदय में बैठा लेना चाहिए उधर महाराज नंद बाबा की पार्टी जो है आ, वो आई हम हमुरा से अब पूतना का देह देख करके चकित हो गए नारायण देखो वसुधे